नमस्कार आज 18 फरवरी 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता गीतार्थ संग्रह पढ़ने के क्रम में हम पिछली बार तृतीय अध्याय को आरंभ कर चुके हैं द्वितीय अध्याय में हमने ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग के बारे में जाना समझा था सांख्य क्या है योग क्या है उसके बाद तृतीय तृतीयाध्याय आरंभ में अर्जुन का भ्रम होता है कि कृष्ण आप मुझे निश्चित से वाक्य कहते हैं यानी मेरी मति को भ्रमित कर रहे हैं आप एक तरफ कहते हैं कि ज्ञान सर्वोच्च है फिर आप कहते हैं कर्म भी कर फिर आप जब कहते हैं कि कर्म के पाप और पुण्य दोनों फलों को त्यागना है तो फिर कर्म करें क्यों तो मुझे आप इस मृति भ्रम से बाहर निकालें और आपके द्वारा स्थापित किया हुआ कोई स्पष्ट मार्ग को मुझे बताइए क्योंकि मेरी मति भ्रमित हो रही आपकी मिश्रित वाक्यों से मेरी मति भ्रमित हो गई यहाँ अर्जुन प्रतीक है संसार का भगवान संसार को जो ज्ञान दे रहे हैं जो श्रोता है अर्जुन वो समस्त जनता का समस्त संसार का प्रतीक है और जो युद्ध है वो हमारे जीवन के संघर्ष का प्रतीक है और ये युद्ध हमेशा हम सबके भीतर होता है हमारे सबके भीतर असुरी शक्तियाँ होती हैं और देवी शक्तियाँ भी होती हैं कई बार हम बहुत बहादुरी का और बहुत अच्छा काम कर जाते कभी हम बहुत हल्के दर्जे का या नीच काम कर जाते इन सब के बीच में परमेश्वर अंतरात्मा के रूप में आपको सदा निर्देशित करते रहते कभी हम उनकी बातों को सुनते हैं कभी अनसुना कर जाते हैं परमेश्वर सदा अपनी बात कहते हैं सुनेंगे तो हमारा ऊर्ध्गबन होता है न सुनेंगे अधोगमन होता है ये परमेश्वर स्पष्ट समझाते हैं अभी अपन उस बात को समझेंगे कि कर्म कैसे आपको मुक्त भी कर सकता है और कर्म कैसे बंधन में भी डाल सकता है तो इस प्रश्न के या इस मति भ्रम के जवाब में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे है अर्जुन मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज भी फिर समझा रहा हूं कि कर्म के बगैर कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता कर्म करना हमारी मजबूरी है अगर हम कहें हम कर्मों को स्वरूप से त्याग देंगे तो ये त्यागना भी कर्म है हम कहेंगे कि हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे चुपचाप रहेंगे तो चुपचाप रहना भी कर्म है हम कहेंगे कि हम बिल्कुल मौन धारण कर लेंगे तो मौन रहना भी कर्म है यानी बिना कर्म के कोई व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह सकता तो कर्म न करने की बात अर्जुन तुम मत सोचो कल्पना भी मत करो कि तुम कर्म नहीं करोगे कर्म तो करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि प्रजापति द्वारा कर्मयुक्त सृष्टि का सृजन हुआ संसार बना है तो कर्म से बना है उन्होंने जब बनाया संसार तो इस आशीर्वाद के साथ कि तुम कर्म से एक से बहुत होोगे कर्म के द्वारा तुम अपना पालन पोषण करोगे कर्म के द्वारा इस संसार को चलाओगे कर्म से ही तुम बंधोगे और कर्म से ही तुम मुक्त हो गए ये बात परमेश्वर ने सृष्टि को बनाते समय कही थी प्रजापति यानी ब्रह्म का मूर्त रूप परमेश्वर ने जब इस संसार को रचा तो रचते वक्त जो मूर्त रूप था परमेश्वर का जिस रूप से भगवान ने इस सृष्टि को अपने आप से अलग किया यानी अपने आप को अभिव्यक्त किया डिफ्रेंशिएट किया उस स्थिति को हम प्रजापति कहते तो प्रजापति ने संसार को कैसे बनाया कर्म सहित बनाया जब कोई खेल खेलते हैं तो हम खेल के नियम बनाते हैं कि हम इन नियम से खेलेंगे आप ब्रिज खेलेंगे रमी खेलेंगे जुआ भी खेलेंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं कि हम इन नियम से खेल खेलेंगे बच्चे भी खेलते हैं सड़क पर खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं हर खेल का एक नियम होता है ऐसे भगवान ने जो एक दिव्य खेल सृष्टि का बनाया उस श्रेष्ठ के नियम में कर्म को आधार आधारभूत बना दिया यानी कर्म से ही आप सृष्टि चलेंगे कर्म से ही बढ़ेगी कर्म से ही घटेगी कर्म से ही तुम पालन पोषण करोगे कर्म से ही बंद हो और कर्म से ही मुक्त होगे ये बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम कर्म न करने से कर्म से मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि कर्म के प्रभाव आपके मन पर पड़े रहते अगर हमको सामने कुछ रखा है खाने को मिठाई आपको भूख भी लग रही है लेकिन आपको लगता है कि इसको खाना उचित नहीं है लोगों के सामने लोगों के सामने खाना अच्छा नहीं लगेगा तो आप अपनी इंद्रियों को रोक लेते हो लेकिन जो मन के अंदर उसको खाने की इच्छा है उसको तो नहीं रोक पाते मन के अंदर उसके प्रति जो स्वाद उत्पन्न हो गया है उस स्वाद को रोक पाना संभव नहीं है तो हम कर्म इंद्रियों को रोक लेते हैं लेकिन मन को फिर भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकते अगर हम कहें कि ये चीज़ें पाना है तो हम अपने आप को रोक लेंगे नहीं उचित नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके प्रभाव को जो मन पर पड़ चुका है उस प्रभाव को विलुप्त नहीं कर सकते तो हम मन के द्वारा दो तरह से नियंत्रण कर सकते एक कर्मेंद्रियों पर और एक ज्ञानेंद्रियों पर तो कर्म इंद्रियों पर किया गया नियंत्रण यानी हाथ पैर या जबान बोलने का तो ये जो हमारे कर्म इंद्रियों पर किए गए नियंत्रण महत्वपूर्ण नहीं है भगवान कहते हैं कि कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण करके तुम इंद्रियों को सुखा सकते हो लेकिन उस, उसके द्वारा पड़े हुए मन पर जो प्रभाव है उसको नहीं मिटा सकते ये उनका स्पष्ट निर्देश है लेकिन जो बुद्धिमान मन के द्वारा बुद्धिमत्ता से अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है और कर्मेंद्रियों को उन संसार के कर्मों में युक्त होने देता है वो कर्मों से निर्लिप्त बना रहता है ये बहुत रहस्य की बात बताई भगवान ने इतना अच्छा रहस्य बताया कि हम अगर हाथ पैर रोकेंगे कि ये नहीं करना जीवा रोकेंगे कि ये नहीं बोलना पैरों को रोकेंगे कि वहां नहीं जाना तो इससे काम नहीं बनेगा यानी वो कहते हैं कि ना तो कर्म ना करने से तुम कर्म से मुक्त हो गए सन्यास ले लेने से तुम मुक्त हो गए खाली संन्यास मात्र भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता ये संन्यास किसके लिए कह रहे हैं कि जैसे सांख्य में लोग कहते हैं कि नहीं सब कर्मों से मुक्त हो जाओ कर्म तो कौन करता है जो अधूरा है जिसको कुछ चाहिए सांख्य की क्या परिभाषा है कर्म की कि जिसको कुछ चाहिए वो कर्म करता है ये सामान्य जनता की भावना है कि हमको जब कुछ चाहिए तो हम कर्म करते हैं हम सन्यास ले लेते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए तो हम आप कर्म क्यों करें क्यों हम रोटी कमाने की कोशिश करें क्यों हम घर परिवार बनाए क्यों हम संसार का काम करें क्यों हम समाज का काम करें वो अपने आप को इस कर्म से विड्रॉ कर लेते हैं कर्म से अपने आप को अलग कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कर लेने मात्र से तुम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते न तो तुम संन्यास से ना कर्म को स्वरूप से छोड़ देने की कल्पना से भी तुम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते कर्मफल तब भी तुम्हें पकड़ लेगा कोई भी व्यक्ति ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण बलात् कर्म में झोंक दिया जाता है यानी कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब आप कर्म नहीं कर रहे होते कर्म सतत होता है और कर्म के बगैर ये जीवन संभव नहीं है तो कर्म कैसे किया जाए कि ये मुक्ति का कारण बन जाए बंधन का कारण ना बने क्योंकि प्रजापति ने पहले कहा कि कर्म से ही तुम बंधोगे और कर्म से ही तुम मुक्त होगे तो ऐसा कर्म कैसे किया जाए कि वो बंधन का कारण ना बने मुक्ति का कारण बने तो वो उसके लिए उन्होंने बड़े अच्छी तरह से भगवान ने निर्देश दिया है कि किस तरीके से कर्म को कुशलता से किया जाए यानी जो योग है वो कर्म में होने वाली कुशलता का नाम है योग यानी इस कुशलता से कर्म किया जाए कि वो हमारे लिए कारक न बने जैसे हम शाही भर रहे हैं तो बड़े सफाई से करते कि हमारे कपड़े पे नहीं लग जाए किचन में चलते तो बड़े धीरे से सफाई से चलते हैं कि हमारे कपड़े मैले नहीं हो जाएं। तो बड़ी कुशलता है हमारी वो चलने में या कोई काम करने में अगर हम कोई ख़तरनाक चीज़ को हाथ में ले रहे हैं कोई एसेड है हाथ में तो बहुत सावधानी से करते हैं कि हमको वो छूना ले ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथों को चोट लग जाए ऐसे ही जो हम संसार के कर्म करते हैं उसमें भगवान कुशलता सिखाते हैं कि इस कुशलता के द्वारा आप संसार के रास्ते से निकल जाओगे कर्म को छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा संसार से भागने से कुछ नहीं होगा पर मन पर जो कर्म का प्रभाव पड़ रहा है वो जब तक है तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते फिर उन्होंने उसका रास्ता भी समझाया कि, कि है अर्जुन तुम यज्ञ करो अब यज्ञ का यहां मतलब ठीक से समझना जरूरी है कि कोई किसी को ये हवन करने का नहीं बोल रहा रहे वहां कि जो खाली वैदिक हवन करने की बात नहीं कर रहा है पहले तो हम ये समझे कि यज्ञ क्या है यज्ञ वो है जब हम इस संसार में करने वाले कर्मों को अपने कर्तव्य की तरह करेंगे अपन इसके उदाहरण पहले भी कुछ और साहित्य को पढ़ते भी समझ चुके हैं कि जैसे हम एक पोस्टमैन को लें वो डाक लेके जाता है उसके डाक के मजबून से उसको कोई लेने देना नहीं कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है उससे उसका कोई सरोकार नहीं उसमें उसके लिए खतरनाक समाचार हो सकता है शुभ समाचार हो सकता है उसके लिए उसको कोई सरोकार नहीं क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है तो ऐसे ही जब आप अपने संसार के समस्त कर्मों को कर्तव्य कर्म की तरह करोगे उसके लिए गुरुदेव कहते हैं माय मास्टर्स जॉब यानी मेरे मालिक का काम जब आप कोई काम करते हो और ऐसा सोचते कि मेरे मालिक का काम तो इसलिए मेरे को करना मेरा काम नहीं है मेरे मालिक का काम है जैसे मेरे वर्क को कहूँ भैया ये सामान जाके पड़ोस में दिया अब वो सामान में क्या है क्यों दिया जा रहा है कब वापस लेगा या लिया हुआ वापस दे रहा उनको किसी चीज़ से कोई सरोकार मालिक का काम है इसको उठा के यहाँ रखना है उसने रख दिया उसके लिए मात्र ये अपनी कर्तव्य है तो उस समय उसको किसी तरह का कोई फल नहीं लेकिन जब वो ये सोचेगा कि ये मैं कर रहा हूँ कि ये अब मैं कर रहा हूँ उस समय उसको कर्मफल है अब अगली बात कि ये इंद्रियाँ देवता है हमारे हमारी जितनी इंद्रियाँ हैं आंखें हैं नाक हैं जबान है कान है त्वचा है ये समस्त इंद्रियाँ देवता हैं और समस्त इंद्रिया अपने अपने भोगों के लिए ललाई थे क्योंकि अपनी हर इंद्रिय का आकर्षण है अपने विषय की तरफ इंद्रिया है देवता हैं और हम देवताओं को जो हविष्य देते हैं यज्ञ में हम क्या देते हैं देवताओं को हविष्य देते अग्नि को देवताओं को मुख कहा जाता है कि अग्नि में हम हविष्य डालेंगे तो वो देवताओं तक पहुंच जाएगी देवता बदले में हमको वर्षा देंगे देवता हमको बदले में अन्न देंगे वो हमारे पशुओं की रक्षा करेंगे वो हमारा परिवार का कल्याण करेंगे हमारी परिवार को आगे बढ़ाएंगे ऐसा हम लोगों का सोच है तो यहाँ पर इन सब बातों को जितनी अभी अपने बातें करी ये सब बातें तब सही सिद्ध होती हैं कि जब ये देवता हमारी इंद्रियाँ जब हम इन इंद्रियों को जो इनका स्वभाव है आंखों का स्वभाव है देखने का मुंह का जीवान का स्वभाव है खाने का कान का स्वभाव है सुनने का तो हमारे जितने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं इनके अपने अपने विषय हैं अपने अपने स्वभाव है और ये सतत कर्म में लगती हैं क्यों लगती हैं ये जो तीन गुण वाली प्रकृति है जिसको हम आगे चल के समझेंगे और वो प्रकृति आपको बलात बिना किसी संभावना के कि हम उससे बच सके बलात आपको कर्म में डाल देती है आपको कर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपको जीवन चलाना है तो भी कर्म करना पड़ेगा भोजन करना तो भी कर्म करना पड़ेगा हर क्षण हम कर्म से बंधे हुए हैं तो जो इंद्रियां हैं वो देवता हैं अब इंद्रियों को अगर हम यज्ञ की तरह भविष्य दें भविष्य क्या होता है जो इंद्रियों को प्रिय है जो देवताओं को हविष्य प्रिय है तो वेदों में लिखा है कि आप इस देवता की पूजा करो तो हविष्य में ये डालो कि जोर डालो इसमें तिली डालो ऐसे ही हमारी इंद्रियों के लिए हमको वो सब देना है जो उनके लिए प्रिय है क्योंकि किसी को आप गिफ्ट में कोई अप्रिय चीज़ नहीं देते हम आपको कोई ऐसी चीज़ देंगे जो आपको अच्छी नहीं लगे जैसे हम आपको गिफ्ट में गाली दें तो आप बोले कि ये कोई गिफ्ट हुए ये तो आप पुरस्कार के बजाय सजा दे रहे हो तो आप देवताओं को क्या देंगे पुरस्कार देंगे या उनको कोई भेंट देंगे ना कि उनके अप्रिय कोई चीज देंगे तो जब हम उनको जबरदस्ती इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं तो उस समय हम उन इंद्रियों को कष्ट देते तो देवताओं को कष्ट देने से वो हमारे विरुद्ध हो जाते तो देवताओं को हमको कष्ट नहीं देना है उनको उनका भोजन देना है जो इंद्रियों के लिए आवश्यक है जब हम उनको कुछ देते हैं अब यहां पर देवताओं से संधि करने को कहते हैं जब हम अड़ोसी पड़ोसी देशों से रिश्ते बनाते तो संधि करते हैं। मित्रों से पड़ोसियों से संधि करते हैं कभी हमारे बीच में कोई विवाद हो तो आपस में संधि करते हैं या विवाद न भी हो तो आगे आने वाले संभावित विवाद को रोकने के लिए भी संधि करते हैं कि भैया ये नदी का पानी अपन आधा आधा बाट लेंगे आप आधा रखो आधा हमको दे दो तो ये संधि होती है तो यहां पर परमेश्वर देवताओं से संधि करने के लिए कहते हैं कि तुम उनको भविष्य दो वो तुमको बदले में तुम्हारी इच्छित वस्तु देंगे और जो बिना कुछ दिए उनसे कुछ लेता है तो वो चोर है ये बड़ी विशिष्ट बात बताते हैं अब इंद्रियों से हम इंद्रियों को कुछ भी न दें सूखा मारें उनको इंद्रियों को है ना और उसके बाद में हम उम्मीद करें कि हमको अपवर्ग दे परमेश्वर की दिशा में अग्रसर करें तो वो ऐसे में कभी अग्रसर नहीं करेंगे। अगर आप भूखे हो और हम कहें कि परमेश्वर को स्मरण करो तो वो हमारे लिए स्मरण कठिन है तो इन इं, इंद्रियों को दो और कैसे देना है कि यज्ञ में आपको आहूत के रूप में देना है मन को मन से ये जानते हुए कि ये जितने कर्म हैं ये इंद्रियां विषयों के अधीन कर रही और ये विषय कहाँ से आए हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति से तो ये प्रकृति कर्म करवा रही है ये इंद्रिया कर्म कर रही हैं प्रकृति कर्म करवा रही है और मैं इन सबको करते हुए देख रहा हूं शांति से प्रसन्नता से देख रहा हूं जब हम इनके ऊपर अनावश्यक नियंत्रण करने के प्रयास करते हैं तो फिर हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो योगी तनावग्रस्त नहीं होता योगी बड़े आनंद में होता है क्योंकि वो समस्त इंद्रियों के सामान्य व्यवहार को करते हुए भी उनसे निष्प्रह बना रहता है वो जानता है कि ये प्रकृति इनको कर्म में झोंके हुए है और मैं इस प्रकृति के अधीन कर्म करने वाली इंद्रियों को देख रहा हूँ ये अपने प्रकृति के द्वारा कर्म में झोंकी हुई है और ये कर्म किए जा रहे हैं और मैं इनको दृष्ट देखने वाला हूं तो इस तरह से जब हम इन इंद्रियों को भोग में प्रवृत्त करते हैं तो ये हम उनको भविष्य देते हैं क्योंकि भोजन करना ही है काम करना है चलना है फिरना है आंखों से जो संसार दिखता है देखना है कोई ऐसा थोड़े ना कि सुंदर संगीत आ रहा है तो भाई मैं तो योगी हूँ तो कान बन कर लूंगा कि बढ़िया गाना बज रहा है आपको पसंद है लेकिन कान बन कर लूंगा तो वो पसंद थोड़ी गायब हो जाएगी पसंद तो अपनी जगह बनी रहेगी आप कान बंद कर लो आप चाहे लेकिन वो पसंद तो रहेगी इसलिए ये पसंद के ऊपर आपकी नियंत्रण संभव नहीं है इसलिए इन इंद्रियों को काम करने दो इन इंद्रियों को अपने विषयों से संपर्क करने दो यही यज्ञ है लेकिन इस यज्ञ की भावना में जब आप ये सोचोगे कि भोग ही सर्वोत्तम प्राप्तव्य है मैंने जीवन में मैंने ये कर लिया ये भोग मैंने व्यवस्था मेरे लिए कर ली मैंने इतना धन कमा लिया इतना बड़ा मकान बना लिया मैंने ये कार खरीद ली अब मैंने अपने भोग की व्यवस्था इतनी कर ली उस समय आप कर्म के बंधन में बंध जाते हो क्योंकि उस समय आप ये नहीं जानते कि इंद्रियां कर्म कर रही हैं अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित हो रही हैं और इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है मैं नहीं तब वो योगी है लेकिन अगर वो उसे सोचता है कि देखो मैंने इतना बड़ा कारोबार जबा लिया अब मैं अगले साल इतना उसको और आगे बढ़ा लूंगा मैंने अपने लिए मकान बना लिया अब इसके लिए और बना लूंगा अब मैंने ये कार अगले बार उसके बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा इस तरीके से उस भोग की ओर लगातार अग्रसर होने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति कर्म फल से बंधता है यानी अब एक ही कर्म जो एक व्यक्ति एक भावना से करता है और उसी कर्म को दूसरा व्यक्ति अलग भावना से करता है दूसरा व्यक्ति कहता है कि इंद्रियों का काम है अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होना वो विषयों में वर्तती हैं और ये प्रकृति इसके लिए जिम्मेदार है तीन गुणात्मक जो प्रकृति है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो प्रकृति बनती है इन तीन गुणों से वो निर्मित होने वाली प्रकृति ही इसके लिए जिम्मेदार है और वो इंद्रियों को अपने अपने कार्यों में उलझाती हैं लेकिन मैं इस उलझन को देखता हूं इंद्रिया उलझती तो उस समय में वो व्यक्ति समस्त संसार के भोगों को स्वीकारते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त है उसके लिए इस वक्त अब कोई कर्म का बंधन नहीं है लेकिन वो अगर वही भोगों को भोगते हुए उसकी जब आंतरिक भावना ये रहती कि देखो मैंने ये हासिल कर लिया मैंने ये भी भोग मेरे लिए हासिल कर लिया और अब मैं इसके आगे और हासिल करूंगा जब वो इस भावना से कर्म करता है तो वो अपने लिए क्या कर लेता तैयार बंधन तैयार कर लेता है तो भोग के आ, आदि में किसी भी भोग के आदि में तो परमेश्वर है आधार में अब हम इसको कैसे समझते हैं इस बात को कि सबसे पहले तो अपने समझे कि कर्म कहां से आया ये इंद्रियों का क्या स्वभाव है प्रकृति कहाँ से उत्पन्न हुई तो हमको ये इसमें बड़ा अच्छा पशुप्त भगवत गीता में समझाया है कि अक्षर से अक्षर का मतलब होता है सार्वभौम ईश्वर चेतना जो कभी नष्ट नहीं हो सकती ना कभी बनाई जा सकती जो ईश्वर चेतना विश्व चेतना है उसको अक्षर बोलते हैं अक्षर का मतलब होता है जिसमें क्षरण नहीं होता जिसको हम खराब नहीं कर सकते अब कोई भी चीज हो एक फल को ले आओ कितना भी सुंदर हो सड़ जाएगा दूसरे दिन मनुष्य को लो कितना भी सुंदर हो बूढ़ा हो जाएगा कितना भी बढ़िया मकान बना लो आखिर सौ पचास साल में खराब हो जाएगा इसलिए संसार में सबका क्षरण होता सूर्य चंद्र का भी क्षरण हो रहा है उनकी भी नियत जिंदगी है उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगे ब्रह्मा की भी नियत जिंदगी जब हमने पढ़ा था तंत्र में कि ब्रह्मा की भी नियत जीवन है उनका भी जीवन समाप्त हो जाएगा इसलिए सब कुछ में क्षरण होता है तो जिसमें क्षरण होता है वो अक्षर नहीं है अक्षर वो है जिसका क्षरण नहीं होता जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि परिवर्तन ही क्षरण का कारण है जब परिवर्तन होगा तो क्षरण होगा अब दृष्टि ज्ञान की होगी तो होने वाले संसार के सब परिवर्तनों के बीच में एक अपरिवर्तित सत्व हमको सदा दिखाई देगा पहाड़ अगर धूल में बदल जाता है तो पहाड़ भी शिव है और वो धूल भी शिव है हम कहते हैं पहाड़ का शरण शरण नहीं हुआ उसका रूपांतरण हुआ मनुष्य जवान था बूढ़ा हो गया हम कह लेंगे नहीं क्षरण नहीं हुआ उसका रूपांतरण हुआ वो जूनियर सिटीजन था सीनियर सिटीजन बन गया ये रूपांतरण अब वो कहेंगे मर गया शरीर में जो मिट्टी थी वो अब शरीर रूप में न रख के मिट्टी रूप में चली गई लेकिन इसके अंदर एक अक्षर तत्व था उसका कोई शरण नहीं हुआ इसलिए हमारी दृष्टि दो तरह से होती है एक कहेंगे वो आदमी खत्म हो गया बूढ़ा हो गया लकवा लग लक गया बीमार हो गया किसी काम का नहीं रहा उसका क्षरण हो गया ये हमारे संसार की दृष्टि क्योंकि हम उसकी मिट्टी को देख रहे हैं लेकिन ज्ञान की दृष्टि में वो शरण नहीं हुआ क्योंकि पहले भी मिट्टी था जो जन्म होकर आया फिर मिट्टी से ही आया और फिर मिट्टी में चला गया और उसके अंदर एक अक्षर तत्व जो था जिसका शरण नहीं होता वो वैसा को वैसा रहा उसको कुछ भी बदला नहीं हुआ इसलिए इस अक्षर से ही सब कुछ उत्पन्न होता है अक्षर वो है जो सबको बनाता है सबको समेटता है फिर भी वो अपने आप में अपरिवर्तित रहता है तो बाकी जितने परिवर्तित होने वाले हैं वो क्षरण सहित हैं और ये अक्षर है लेकिन ये अगर ज्ञान की दृष्टि हो तो जो शरण सहित है वो भी अक्षर है क्योंकि शरण हो ही नहीं रहा है खाली रूपांतरण हो रहा है तो ज्ञानी की दृष्टि में सिर्फ रूपांतरण होता है और अज्ञानी की दृष्टि में शरण होता है क्योंकि बाकी पूर्ण विश्व अक्षर है इसमें कुछ भी क्षरण नहीं होता इसमें एक बूंद भी न तो बढ़ती है न एक बूंद घटती है जो है उसका खाली रूपांतरण होता चला जा रहा है इसलिए पहले दूसरे मैं कहा था उन्होंने कि हे अर्जुन तू शोक मत कर क्योंकि शोक करने लायक कुछ भी नहीं है जो रूपांतरण हो रहा है वो शोक का कारण नहीं हो सकता अगर एक लड्डू गोल बना है दूसरे दिन उसको और चौकर आकार का बना दो तो भी उसकी मिठास में कोई कमी नहीं आएगी रूपांतरण हो जाएगा लेकिन उससे उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा इस तरह रूपांतरित होते वाली चीज़ वो प्रकृति है। और जो रूपांतरण से मुक्त है वो अक्षर है तो ये अक्षर ही ब्रह्म के रूप में इस संसार को जन्म देता है तो अक्षर से आता है ब्रह्म और ब्रह्म से आते हैं कर्म क्योंकि उन्होंने कर्म सहित सृष्टि को बनाया तो उस सृष्टि को बनाते ही कर्म उसके साथ जुड़ गया अब उस कर्म से होता है यज्ञ यज्ञ का मतलब वो हवन की बात नहीं करते यज्ञ का मतलब होता है प्रोजेक्ट हम छोटे छोटे काम करते हैं जैसे आज यहाँ से आश्रम जाना ये यज्ञ है आज हमको यहाँ पर एक इस व्यक्ति को भोजन कराना ये यज्ञ है आज हमको अपने नए कपड़े खरीदना है ये यज्ञ है हमारे लिए जो हम संसार को चलाने के लिए अन्यथा जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं वो समस्त यज्ञ हैं और जब हम उन यज्ञों को इस भावना से करते हैं कि इनमें जो उपयोग में आने वाली इंद्रियाँ हैं और वो जो विषय हैं, वो प्रकृति के द्वारा संचालित हैं, मेरे द्वारा नहीं तो फिर जब प्रकृति जब उनको संचालित करती है तो मैं कर्म-फल का भागी क्यों होऊंगा? अगर आपके पड़ोस में कोई आदमी चोरी करता है तो आप थोड़ी ना उस कर्म फल के भागी हो लेकिन जब आप कहोगे नहीं हम दोनों तो दोस्त हैं हम तो साथ में जाते हैं, आते हैं हर जगह फिर आप भी कर्मफल के भागी हो जाओगे इसलिए जब तक हम उनका संग करेंगे तो फिर हम उस संग के कारण कर्मफल के भागी होंगे जो निस्संग होता है वह कर्मफल से मुक्त होता है तो यहां पर कर्म सहित प्रकृति है उसके बाद में यज्ञ कर्म है उसके बाद पारजन्य है पारजन्य का मतलब होता है बादल अब यहां पर शाब्दिक मतलब है उन शब्दिक मतलबों का अगर हम बात निकालें तो भगवान ने ब्रह्म के रूप में कर्म सहित सृष्टि को जन्म दिया कर्म के द्वारा यज्ञ हुए यज्ञ के द्वारा बादलों का आह्वान हुआ उससे वर्षा हुई उससे अन्न हुआ उस अन्न से हम जीव पोषित हुए अन्न में शरीर बना, और उस अन्नमय शरीर के द्वारा हम सब जीव पैदा हुए अब अभिनव गुप्त पादाचार्य जी उसकी व्याख्या करते हैं वो बड़ी सुंदर व्याख्या है वो कहते हैं कि जो अक्षर है वो सार्वभौम ईश्वर चेतना है वही महेश्वर है उसी से कर्म कर्म यानी स्वतंत्र ईश्वर की क्रिया शक्ति है वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए परमेश्वर को करने के लिए न तो उसकी किसी की इजाज़त लेना है न उसको अपनी क्षमता तोलना है क्योंकि वो सब कुछ करने में समर्थ है क्यों है क्योंकि उसका विरोध नहीं है जब वो अकेला है तो उसका विरोध कौन करेगा जब आप इस कमरे में मकान में अकेले हो और तुम्हारी मर्जी आए जहाँ दौड़ो तो कौन रोक सकता है लेकिन अगर पचास लोग हों तो रस्ते में टकराएगा कोई आपका हाथ पकड़ाएगा कोई बैठो बैठो मेरे से बात करो इधर मत जाओ तो अगर वहां पर कोई नहीं है सृष्टि में वो अकेला ही है पूरे ब्रह्मांड का निर्माता अकेला है तो उसकी शक्ति को कौन रोक सकता है इसलिए उसकी शक्ति स्वातंत्र शक्ति कहलाती है तो वही कर्म का कारण है परमेश्वर की स्वातंत्र शक्ति और ये जो यज्ञ सहित तो यज्ञ है नोग की क्रिया भोग का मतलब हमको अच्छी तरह भी समझ गए भोग की क्रिया जब हम इंद्रियां और उनके विषय प्रकृति दत्त भोग हैं तो हम कर्म से मुक्त हैं लेकिन हम कहें कि मैंने कर लिया मेरे लिए और ये इतना बड़ा कारोबार मैंने जमा लिया ये मैंने अब ये कर लिया ये जब हमारी भावना होती है और हम फिर उसको भोग करते हैं तो हमारे लिए बंधनकारक है लेकिन भोग दोनों हैं वो आप मुक्ति के लिए भी भोग हैं और बंधने के लिए भी भोग है और भोक्ता कौन है भोक्ता चेतना है यानी हमारी जो व्यक्तिगत आत्मा है हर व्यक्ति के जीव के भीतर वो यहां पर पारजन्य है क्योंकि उसी से पांच कंचुक के रूप में अन्न बनता है और कंचुक के कारण ही वो पशु बन जाता है जो परमेश्वर से पशु बना क्यों बना उन पांच कंचुकों की वजह से कला विद्या राग काल और नियति कला से उसकी करने की क्षमता सीमित हो गई विद्या से उसके ज्ञान सीमित हो गया राग के द्वारा वो जो आप काम था उसको कुछ नहीं चाहिए था वो सदैव प्यासा हो गया हमेशा ये चाहिए वो चीज़ कभी उसको तृप्ति मिलती नहीं हमको भी कहाँ मिलती तृप्ति कुछ भी मिल जाए हम उतनी ही अतृप्त बने रहते तो ये उसके बाद काल और नियति यानी टाइम एंड स्पेस समय और अंतरिक्ष इनमें भी हमारी सीमा होगी आज आप यहां हो तो घर नहीं हो घर हो तो यहाँ नहीं हो और कार्य कारण नीति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है कार्य कारण रिश्ता सांसारिक कार्य कारण रिश्ता यानी मनुष्य से मनुष्य का बच्चा ही पैदा होगा सूरज से ही उजाला होगा ये जो कार्य कारण रिश्ता है हमको क्या लगता है कि प्रकाश से दिन हुआ सूर्य के प्रकाश से दिन हुआ मुर्गी के अंडे से मुर्गी आई माँ से बेटा पैदा हुआ बीज से वृक्ष हुआ ये सारे कार्य कारण रिश्ते ये सृष्ट रिश्ते हैं स्रेष्ठ कारण है यानी ये कारण वास्तविक कारण नहीं है क्योंकि बीज भी परमेश्वर है और वृक्ष भी परमेश्वर है हमको एक रिश्ता दिखाई देता है बीज से वृक्ष के उठने का वो रिश्ता वास्तविक रिश्ता नहीं है दोनों के मूल रिश्ते परमेश्वर से अपन कई बार बात कर चुके हैं कि पहले मुर्गियाई के पहले अंडा आया बच्चे लड़ते हैं कि नहीं पहले मुर्गी आई के पहले अंडा आया इसका कोई सीधा जवाब है क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्यों कि ना मुर्गी पहले आई ना अंडा पहले आया दोनों ही परमेश्वर दत्त हैं इसलिए दोनों साथ में आए क्योंकि दोनों की अपनी ओरिजिन अपनी स्रोत कहाँ से आए वो परमेश्वर शिव से आए वही मुर्गी भी आई वहीं बीज भी आया वहीं वृक्ष भी आया वहीं से सूर्य भी आए वहीं वही से रोशनी भी आई वहीं से, वही से दिन भी आया वहीं से रात भी आई इन सबका जो तात्विक उद्गम है जो स्रोत है जो जड़ है वो सार्वभमेश्वर चेतना है अक्षर है वहीं से सब आया मुर्गी भी वहीं से आई अंडा भी वहीं से आया बीज भी वहीं से आया वृक्ष भी वहीं से आया इसलिए जो स्रष्ट रिश्ते हैं उन स्रेष्ठ रिश्तों में न जाए वो सृष्ट रिश्ते रिश्ते संसार में हम कहेंगे ये पहाड़ से धूल बन गया पहाड़ नष्ट हो गया धूल बन गया लेकिन मूल बातें है कि धूल भी शिव है पहाड़ भी शिव है सिर्फ रूपांतरण हुआ इसलिए यहां पर जो कुछ है वो शिव है और हम उसको उस दृष्टि से जब देखते हैं तो हमारे समस्त कर्म मुक्तिदायक हो जाते हैं इसलिए यहां पर है कि त्रिकोण उन्होंने अभिनव गुप्तपाद आचार्य जी ने बना के बताया कि आधार में ब्रह्म है हर कर्म के आधार में ब्रह्म है चाहे वो सांसारिक भोग का कारण हो तो वो आपको बंधन की तरफ ले जाएगा और और वही कर्तव्य कर्म है जो लोक संग्रह के लिए करता है तो वही कर्तव्य कर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा ये कर्तव्य कर्म क्या होता है जो हमको करना ही है भोजन करना ही है चलना ही है सोना ही है जागना ही है सब काम हमारे कर्तव्य के बोध से करेंगे अगर हम जो हमको करना है इस संसार में तो कर्तव्य बोध से किए गए समस्त कर्म मुक्ति की ओर ले जाते हैं ऊर्ध त्रिकोण बोलते हैं इसको और दूसरा जो सांसारिक भोग उसके भी आधार में ब्रह्म है क्योंकि दोनों प्रजापति ने कहा कि तुम कर्म से ही बंद हो गए और कर्म से ही मुक्त हो दोनों में तुम्हारे कर्म ही काम करेंगे इसलिए जब तुम कर्म से बंधोगे जब सांसारिक काम करोगे तो बंधन की दिशा में जाओगे वही कर्तव्य कर्म लोक संग्रह के लिए करोगे तो आप उर्द्वगमन करोगे और मुक्ति को और अग्रसर होगे। दोनों के आधार में वही ब्रह्म है यानी ब्रह्म ऐसा अलग अलग नहीं है वही ब्रह्म है कर्म दिखने में बाहर से यानी स्वरूप से एक जैसा दिखाई देगा एक व्यक्ति रोटी खा रहा दूसरा भी रोटी खा रहा है लेकिन दोनों अलग अलग एक व्यक्ति खो देखो मैंने खूब मेहनत करी खूब कमाया खूब धन इकट्ठा किया और आज देखो बढ़िया में इतना बढ़िया सोने की थाली में इतने जोरदार चीज़ें खा रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति भी भोजन कर रहा है वो भी सोने की थाली में खा रहा है पर वो इसलिए खा रहा थे कि सोने के थाली वो सोने के थाली में खा लो पतल होते तो पतल में खा लेते हैं लेकिन भोजन करना आवश्यक है ये जीवान जाने भोजन जाने और प्रकृति जो करवा रही है क्योंकि मुझे तो जो मिल रहा है सामने आ रहा है वो खाना तो ही जीवन चलाने के लिए दोनों जने हमको जैसे राजा जनक थे सोने की थाली में खाना खाते थे सोने के पलक पर सोते थे और लोग उनको जब आके पूछते थे राजा आप इतने वैभव में रहते हो लोग कहते कि आप निष्प्रह हो वो कहते वैभव भी उतना ही आनंददायक है जितने जंगल के कांटे उनके लिए दोनों में कोई फर्क नहीं था वैभव मिला है तो इसको छोड़ूंगा तो भी कर्मफल है क्यों छोड़ू मिल रहा है तो ठीक और जिस दिन नहीं आग लग जाएगी तो लगे एक छोटा सा व्याख्यान उपाख्यान भी कि उनके गुरुदेव कौन थे अष्टावक्र वो के यहां एक सभा में एक दिन देर से पहुंचे तो अष्टावक्र चुप रहे बोले कि जब तक राजा जनक नहीं आएंगे जब तक हम सभा शुरू नहीं करेंगे तो लोगों ने व्यंग करा कि वाह भाई राजा के लिए आप इंतजार करो और हम नहीं आते तो कोई इंतजार ही नहीं करता तो वह मुस्करा दिया कि तुमको इसका जवाब मिल जाएगा अब जब सब सभा इकट्ठी हुई तो किसी ने सभा में आके कहा कि साहब गाँव में आग लग गई मकान आधे मकान जलने लग गए उठ उठ के लोग भागने लगे कि मेरा मकान का क्या होगा मेरी पत्नी तो नहीं जल गई मेरे बच्चे तो नहीं अंदर फंस गए सब उठ, उठ उठ के जोर जोर से भागे राजा जन शांति से वहाँ बैठे रहे तो लोगों ने उनको पूछा कि आपको चिंता नहीं हो रही है? आपके हुसदा महल में आग लग गई हो बोले नहीं मैं तो राम जी के भरोसे कर आया था आते वक्त राम जी के महल में आग लगे तो राम जी जाने मैं तो यहाँ सत्संग में राम जी के भरोसे करके आया आग मेरे महल में नहीं कि राम जी के महल में लगे और जो बचेगा मेरा होगा तो बचेगा इसलिए अब उनको जवाब मिल गया सबको कि क्यों राजा जनक का इंतजार अष्टावक्र गुरु कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वो सच्चे श्रोता है तो सच्चे श्रोता का गुरु भी इंतजार करता है कि वो कोई सुने मेरी बात तो उसके हृदय में जाएगी ऐसे ही कर्म दोनों तरह से किए जा सकते हैं कर्तव्य कर्मक लोक से लोक संग्रह की भावना से लोक संग्रह क्या होता है कि जब हम पूर्ण ज्ञानी हैं हम जानते हैं कि इंद्रियां विषयों में बरत रही हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति उनको काम करा रही है और मैं इससे निष्प्रभु किसी तरह की इंटेंगलमेंट से किसी तरह के लगाव से संग से मुक्त हूं जब ये जानने वाला क्या है मुक्त ज्ञानी है लेकिन फिर भी वो काम तो सब करता है क्यों नहीं करेगा वो मंदिर भी जाएगा शिव पे जी पे जल भी चढ़ाएगा जो कुछ करना है वो सब करेगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो मंदिर जाना बंद कर दे नहाना बंद कर दे बोला क्या जरूरत नहाने की ना मैं तो मुक्त हूँ वैसे भी सच में वो मुक्त है अगर वो नहीं भी नहाएगा तो भी मुक्त है वो नहाएगा तो, नहाएगा तो भी लेकिन फिर भी वो नहाता है साफ सफाई रहता है मंदिर में जा हाथ जोड़ता है कभी दीपक जलाता है क्यों इसी को बोलते हैं लोक संग्रह लोक संग्रह अगर वो ना करे तो क्या होगा कि लोगों के मन में भ्रांति फैलेगी कैसी भ्रांति जो अभी तक बिल्कुल भी अज्ञानी है पूर्णतः तो अज्ञानी जिनके हृदय में अभी ज्ञान की छोटी सी भी लॉ नहीं जली है वो भी मंदिर जाना बंद कर देंगे वो भी नहाना धोना बंद कर देंगे तो फिर समाज में क्या फैल जाएगी अव्यवस्था फैल जाएगी क्योंकि ज्ञानी के लिए कुछ कर्म शेष नहीं है पर अज्ञानी के लिए तो सब शेष है अगर आप दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली में मीटिंग है तो आपके लिए कोई काम नहीं वहीं के वहीं तो मीटिंग है आपको कहीं जाना नहीं है लेकिन आप वहाँ पे मद्रास में रहते हो चेन्नई में रहते हो और आपको फिर मीटिंग में जाना तो बहुत लंबा काम बाकी है आपके लिए लेकिन वो बोले कि वो दिल्ली में बैठा है वो तो कुछ नहीं कराता तो मैं भी कुछ नहीं करता तो फिर आप मीटिंग में जा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो मीटिंग तो बहुत दूर है वहाँ पर दो किलोमीटर दूर है इसलिए जब हम कोई काम करते हैं अगर ज्ञानी भी काम करता है सांसारिक काम करता प्रतीत होता है तो वो अलग भावना से कर रहा है लोक संग्रह के लिए कर रहा है यानी संसार को शिक्षित करने के लिए कर रहा है इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी के कर्म प्रजा को शिक्षित करते हैं जब ज्ञानी कर्म करता है तो प्रजा शिक्षित होती है यानी प्रजा को आपको एक उदाहरण देना पड़ता है और भगवान कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं यहीं पर तीसरे अध्याय को कहते हैं कि मेरे लिए संसार में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं चलो वो भगवान कहते मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरे लिए तो कोई भी करता मेरे लिए कुछ चीज़ पाने को है ही नहीं अगर तुम तो ऐसा सोचते हो कुछ पाना हो तो ही काम करना चाहिए तो मेरे लिए तो कुछ पाने को ही नहीं मेरे लिए क्या है मैंने तो सब बनाया है मेरा सब कुछ मेरे को क्या पाना है कुछ नहीं फिर भी अगर मैं निष्क्रिय हो जाऊँगा तो ये संसार नष्ट हो जाएगा क्योंकि संसार में मेरी क्रिया की कारण मेरे क्रियाओं के कारण मैं तुमको कर्म करते हुए देखता दिखता हूँ तुमको मैं फल भी देता हूँ तुम जब उत्पन्न होते हो तो तुमको जीवन में देता हूँ और जब तुम नष्ट हो तो तुमसे जीवन लेता हूँ उस शरीर को जो बूढ़ा हो जाता है बदल भी देता हूँ बहुत कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए तो ये हो ये करता हूँ इसलिए संसार तुम्हारा चलता है मेरे लिए तो कुछ काम बाकी नहीं है फिर भी मैं करता हूँ तो हे कृष्ण तुम भी इसी तरह काम में जुटो युद्ध में संयुक्त हो जाओ ये मत सोचो कि ये युद्ध करना बुरा काम है इंद्रियों का काम करने का है हमारे अपने अपने कर्तव्य है कर्तव्य कर्म ही यज्ञ है और इन इंद्रियों को अपने अपने कर्मों में संयुक्त होने दो ये प्रकृति दत्त कार्य आपको जो कुदरती रूप से ने नेचुरली यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमारे सामने आए हैं उनको कर्म करना है अगर हमारे सामने प्राकृतिक रूप से जैसे गेहूँ आए हैं उसकी रोटी खाना है हमारे घर में जो भोजन बना है वो हमको खाना है ये छोटे छोटे उदाहरण है इसलिए हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों का शांत चित्त होकर सामना करना ये भी हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को यज्ञ की तरह करना है यज्ञ का मतलब होता है कि जब हम इस पर निर्लिप्त होकर उस कार्य को परमेश्वर की कार्य की तरह माए मास्टर्स जॉब की तरह करते हैं कि मेरे मालिक का काम है उस समय हम किसी भी कर्म के फल से बधे नहीं होते और कर्म में इसलिए लगे रहना आवश्यक है कि ये इंद्रियों का स्वभाव है इंद्रियों का स्वभाव सदा कर्म से जुड़ना है कभी भी वो इंद्रियाँ बिना कर्म के रह ही नहीं सकती लेकिन जो स्वयं के लिए भोग की उपलब्धि मानता है कि भोग मेरी उपलब्धि है उसके लिए कर्मा बंधन बंधनकारक है और जो कर्म को अपने कर्तव्य भावना से यज्ञ की भावना से करता है उसके लिए कर्म मुक्तिदायक है तो यहाँ पर हमको एक बात बड़ी स्पष्टता समझ में आई कि कर्म करने के पीछे जो हमारी भावना है जो इंटेंशन है जो दृष्टि है वो दृष्टि अगर हमारी स्पष्ट है तो हम समस्त कर्म करते हुए भी कर्म फल से मुक्त हैं वो राजा जनक हो जाता है और कुछ होते हैं हम कि सबसे भागेंगे लमोठी पहन लेंगे बाहर भागेंगे हम ये नहीं करेंगे वो नहीं खाएंगे ये नहीं करेंगे ये परहेज करेंगे फलाना ढिकाए सब हम संसार के बहुत सारे नाटक करते हैं फिर भी हम कर्म फल के भागी होते हैं क्योंकि उस समय हम उपास भी करेंगे तो समय हमने उपास किया ये अहंकार होता है यानी वहाँ पर संसार में अगर कोई सर्वोत्तम भावना है वो है प्रेम की भगवान भी इसी बात के लिए इनडायरेक्टली या स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सर्वोत्तम भावना है प्रेम की क्योंकि प्रेम के बिगैर अहंकार उत्पन्न हो ही जाता है हर कर्म में अहंकार उत्पन्न हो जाता है अगर आप किसी को कुछ दोगे भी तो आपके हृदय में अहंकार मैं दाता हूँ ये ग्रहिता है मैंने दिया उसने लिया मैं ऊपर हूँ या नीचे है मैं देने वाला हूँ ये लेने वाला है लेकिन मोहब्बत से देने वाला प्रेम से देने वाला न कोई दाता है वो तो प्रेम इसलिए प्रेमी बनो दाता मत बनो प्रेमी बनो ज्ञाननी मत बनो प्रेमी बनो और बड़े कर्म करने वाले मत बनो प्रेम की महत्ता सर्वाधिक है जब प्रेम के द्वारा सब कोई काम किया जाता है वो कर्म फल से नहीं बांधता लेकिन प्रेम में कभी भी सौदा नहीं है यानी सौदा कब होता है कि जब हम कुछ करते हैं और बदले में चाहते हैं कि हमको कुछ मिल जाए हम अगर परोपकार भी करते हैं तो सोचते भगवान हमकाना भला करेगा हमको शायद है कि स्वर्ग में कोई स्थान देगा तो जब भी हम सोचते हैं कि हमको इस कर्म के बदले में कुछ सुफल मिलेगा तो उस कर्म की इच्छा मात्र से हमारे कर्म बंधन कारक हो जाते हैं और जिस वक्त हम सोचते हैं कि हमारे ये कर्म हैं हमको करना है हमारी ड्यूटी है कर्तव्य भाव से करना है वो हमारे कर्म हमारे बंधन से मुक्त करने का कारण बन जाते हैं यही प्रजापति ने इसी तरह से संसार को कर्म सहित बनाया है इसलिए जो प्रेम की भावना है वो भावना ही हृदय के अंदर सच्चे रूप से आपको मुक्त कर सकते तो आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और इस अध्याय का अध्ययन अभी जारी रहेगा तीसरे अध्याय का गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण सतगुरु सद्गुदेव जय सखी सरकार की की जय जय सर्य कवत ओं भद्रम कर्णभि शिणुयाँ देवा हा, भद्रम जत्रा हा, भी देव स्थित सुष्वाम सस्तभि दशेमह दें यद्र माँ विषावे ओम स्वस्ति नींद्रो गृत स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति ओम शांति बृहस्पतिर्द शांतिस्थर्णमाय